माँ की बातें सरयू बाला देवी 30 मार्च 1920 सौ बीस दिन बाद माँ के यहाँ गई थी उस समय संध्या आरती हो रही थी माँ खाट के ऊपर लेटी हुई थी निकट जाकर खड़ी होते ही वे उठकर बैठ गई प्रणाम करने के बाद उनका आदेश पाकर मैं भी बैठ गई कमरे में सरला नलिनी तथा बहू है बहू तथा नलिनी जप कर रही हैं मैं थोड़ी सी मिठाइयाँ ले गई थी आरती समाप्त हो जाने के बाद माँ ने विलास महाराज से उसका भोग लगा देने को कहा उन्होंने पूछा बाद में लगा देने से नहीं होगा माँ ने कहा नहीं अभी लगाओ उन्होंने आदेश का पालन किया वे सिद्धेश्वरी काली का दर्शन करने गए थे प्रसाद भी लाए हैं यही बताने के बाद उन्होंने थोड़ा सा देवी का प्रसाद माँ को देने के बाद हम सबको भी थोड़ा थोड़ा दिया माँ ने सरला नलिनी आदि को पूर्वोक्त प्रसाद खाकर पानी पीने को कहा और मुझे भी देने को कहा फिर कौन कैसा है पूछने के बाद वे बोली आज दो दिनों से बुखार नहीं आया बेटी थोड़ी अच्छी ही हूँ और बेटी राधु के कारण तो मेरा देह धर्म कर्म अर्थ जो कुछ था सब गया बच्चे को तो लगता है मार ही डालेगी यहाँ आकर सर्ला के हाथ में देकर तभी बचा है और उसे कांजीलाल देख रहे हैं कांजीलाल ने तो कह ही दिया है यह राधु के पास रहेगा तो मैं चिकित्सा नहीं कर सकूँगा ठाकुर की न जाने क्या इच्छा है जो अपने ही देह का यत्न करना नहीं जानती उसे बच्चा ही क्यों दिया अब तो उसे एक नया रोग भी हो गया है यह क्या हुआ बेटी जो होना है हो मैं तो अब इन लोगों को लेकर नहीं चल सकती घर में क्या ही अत्याचार करती थी मुझे क्या ये लोग मानती थी तभी समाचार आया कि डॉक्टर कांजीलाल आए हैं हम लोग बगल के कमरे में चली गई डॉक्टर बाबू मां को देख रहे थे तभी राधू ने आकर कहा ज़रा मेरा हाथ देखो तो नीचे लोहे के खंभे से लग फूल गया है छिलकर कई जगह से रक्त निकल आया है बहू ने एक गंदा कपड़ा रेड़ी के तेल में भिगोकर उसके ऊपर बांध दिया था डॉक्टर बाबू ने कहा जल्दी खोल डालो और साबुन से धो लो ऐसे कपड़े से भी कहीं बांधा जाता है अभी विषाक्त हो जाएगा कलकत्ते की हवा के साथ विष चलता रहता है इतना कहकर वे उठ गए इस पर मां खेद व्यक्त करने लगी आहा मेरी बच्ची को कितना लग गया है मेरा हृदय फटा जाता है आहा वह जन्म दुखनी है उसके शरीर में क्या हो कुछ है कहा कांजीलाल को तो उसे थोड़ी दवा देने के लिए कहो उसे ठीक कर दो ठाकुर एक एक कर सभी मंदिर से उठकर चले गए थोड़ी देर बाद बहू ने आकर कहा अच्छी तरह धो दिया गया है बाद में मां लेट कर बोली पांव पर हाथ फेर दो बेटी उनके पाँव पर हाथ फेरते हुए मैं बोली माँ एक बात कहना चाहती हूं। आपको कोई असुविधा तो नहीं होगी माँ नहीं नहीं कहो ना क्या बात है मैंने कह दिया सुनकर माँ बोली आह वह आनंद क्या रोज रोज होता है बेटी सब सत्य है सब सत्य है कुछ भी मिथ्या नहीं है बेटी वे ही सब हैं वे ही प्रकृति हैं वे ही पुरुष हैं उन ठाकुर से ही सब होगा मैं माँ किसी किसी दिन एकाग्र मन से जब करने के बाद देखती हूं कि काफ़ी समय निकल गया और अपने बाकी जो कुछ करने को कहा है वह सब हुआ नहीं तब जल्दी जल्दी वह सब पूरा कर लेना पड़ता है क्योंकि गृहस्थी की जिम्मेदारियां टालने से काम नहीं चलता इससे क्या अपराध होता है माँ माँ नहीं नहीं इससे कोई अपराध नहीं होता मैं एक जन ने बताया कि किसी किसी दिन गंभीर रात में ध्यान करते समय वह एक ध्वनि सुनती है जो प्रायः शरीर के दाहिनी ओर से उठती है कभी मन थोड़ा उतर जाने पर बाई ओर से भी सुनती है माँ थोड़ा सोचने के बाद हाँ दाहिनी ओर से ही होता है बाई ओर देह भाव है कुल कुंडलनी जागृत होने पर ये सब अनुभूतियाँ होती है दाहिनी ओर से जो होता है वही ठीक है अंत में मन ही गुरु हो जाता है मन को स्थिर करके दो मिनट भी उन्हें पुकार पाना अच्छा है देह भाव की बात जो थोड़ी बहुत समझ में आई उसके अधिक कुछ विस्तार से पूछने की इच्छा नहीं हुई क्योंकि तो माँ अस्वस्थ थी बहू ने आकर मच्छरदानी लगा देने की इच्छा व्यक्त की मैं विदा लेने की सोच रही थी माँ ने तकिए से सिर उठाकर कहा कर लो बेटी मैं सिर उठाए हूँ सैनावस्था में शायद प्रणाम नहीं किया जाता प्रणाम करते ही उन्होंने कहा अच्छा बेटी फिर आना थोड़ा जल्दी आना शायद काम काज पूरे नहीं हो पाते दुर्गा दुर्गा दुर्गा, दुर्गा। जाओ बेटी जाओ बहू ने मच्छरदानी लगा दिया है तो भी माँ ने अपना श्रीमुख निकाले रख मुझे विदाई दी मकान के बाहर बरामदे में पहुंची तो भी सुनाई दे रहा था माँ करुणा मय स्वर में कह रही थी दुर्गा दुर्गा कैसा असीम स्नेह है जितना भी उनके पास रहने को मिलता है संसार का सारा शोक ताप विस्मित हो जाता है माँ की अस्वस्थता बनी ही हुई है शरीर क्रमशः बड़ा दुर्बल होता जा रहा है उस दिन अपराह्ह्हन में गई थी माँ उठकर नल घर में जाना चाहती है बोली अपना हाथ धो तो बेटी पकड़कर कर उठूँ प्राय ही बुखार हो जाता है शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है माँ बड़े कष्ट से उठी उठने के बाद वे बोली वह देखो बेटी दरवाजे के पास कोई एक लाठी रख गया है कई दिनों से सोच रही थी कि एक लाठी मिल जाए तो उसका सहारा लेकर थोड़ा आना जाना कर सकूँगी सो देखो ठाकुर ने ठीक जुटा रख दिया है उन्होंने हाथ से उठा लाठी को दिखाया फिर हंसते हँसते बोली मैंने पूछा था कौन लाठी रख गया है ये तो कोई बता नहीं सका